प्रहलाद की भक्ति अहेकी है ईश्वर पर उनका शुद्ध और निष्काम प्यार है महिमा चरण चिपचाप सुन रहे हैं श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं अच्छा तुम्हारा भाव जैसा है उसी तरह की बातें कहता हूँ सुनो महिमा के प्रति वेदांत के मत से अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए परंतु अहम का बिना त्याग किए नहीं होता अहम एक लाठी की तरह है